लंबी दूरी तय करनी हो यात्रा करनी हो तो हम रात रहते ही जाग जाते हैं और रात रहते ही चल देते हैं एक उर्दू के कवि ने कहा जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल मुसाफिर सबसे उठते हैं जब जाना दूर होता है जीवन के रहते रहते जाग जाएं यह बहुत जरूरी है फिर मत कहना कुछ कर न सके जब नरतन तुम्हें निरोग मिला सत संगति का भी योग मिला फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भव सागर से कर न सके फिर मत कहना कुछ कर न सके मौका है इसलिए अभी सावधान होकर चल दो महाराज मनु चल रही है शत्रुपा जी को साथ लिया जो कल छूटेगा आज ही छोड़ दो वैराग्य नहीं है इसलिए त्याग किया और जब त्याग के मार्ग पर दोनों चले तो कैसे लग रहे हैं पंथ जात सोहत मति धीरा ज्ञान भगति ज्ञानुरें शरीरा तीरथ वर ने मिखवेख्या पुनित साधक सिदिदा पुनित साधक सिदि नयम ने, ने तीर्थ में आए देखो बड़ा अच्छा क्रम है मन में अगर वैराग्य नहीं है तो कोई परवाह नहीं वैराग्य नहीं कोई बात नहीं वैराग्य मन की भाव दशा है त्याग क्रिया है हम क्रिया कर सकते हैं भाव नहीं बना सकते हैं हम बीज बो सकते हैं पर पौधे को पैदा नहीं कर सकते हैं इसी तरह हम अपने जीवन में त्याग का बीज बो सकते हैं त्याग का बीज बो देने से ही वैराग्य का पौधा प्रकट हो जाता है वातावरण बदलो नैम ईशारण्य तीर्थ में गए और धन्य है तुलसीदास जी महाराज ऐसे शब्द शिल्पी खोजना मुश्किल पहुंचे जाए धैनु मी ती, ती तीरा पहुँचे जाए धैनु ती, रसिनाने निर्मल नीरा धेनुमतिमति धेनुमति धेनुमती अब इतिहास में ढूंढते रहो धेनुमती नाम की नदी ही नहीं मिलेगी कोई अरे भाई धैनुमती नदी का नाम है गोमती पर तुलसीदास जी गोमती को कहते दे, धैनुमती अर्थ वही है अच्छा ये गए कहां धेनुमती नदी के किनारे है गो नाम है इंद्रियों का गो गोचर जहां लगी गो नाम इंद्रियों का आपने देखा होगा हमारी इंद्रियां प्राय मन से जुड़ी रहती हैं है? और यही हमारे राग और आसक्ति का कारण है इंद्रियां प्राय मन से जुड़ी रहती हैं लेकिन जब हम सत्संग की ओर जाते हैं तो हमारी इंद्रियां मन से नहीं बुद्धि से जुड़ जाती हैं यही धैनुमती गोमती यही गोमती नदी के किनारे गए जो इंद्रियां मन से जुड़ी थी वासना से जुड़ी थी वे इंद्रियां बुद्धि से जुड़कर भगवान से जुड़ गई यही सत्संग की सार्थकता है अजय देखो त्याग की बड़ी महिमा है त्यागा गीता में कहा त्याग से गीता ये तो गीता भवन है एक आदमी ने बड़ा अच्छा दोहा कहा योगी जोगी ताको जानिए जो गीता को जान जोगी ताको जानिए जोगी ताको जान और जो गीता ना जान जोगी ता न जान गीता त्यागा शांति रणंतरम त्याग से शांति मिलती है और ये त्याग होना त्याग करे कोई सूर जाति वर्ण कुल खोए नहीं तो एक बूढ़ा आदमी अपने नाती को गोद में खिला रहा था बेटा बेटा बेटा सो बेटा वो बाबा की दाढ़ी पकड़े और वो ऐसे ऐसे करे इतने में एक महात्मा निकले उधर से सो नाती को खिलाते बोले महाराज प्रणाम प्रणाम महात्मा बोले खुश रहो क्या हो रहा है भगत जी नाती को खिला रहे हो हाँ महाराज नाती को ठीक है ठीक है महाराज को जो उपदेश करो महात्मा बोले उपदेश लेना है तो नाती सबसे बढ़िया उपदेश कर रहा है क्या उन्हें नाती बार बार कह रहा बाबा बाबा बाबा बाबा कह रहा हाँ कई शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शर्माओ नाती कहन लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ नाती कहन लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ लेकिन वो भी आदमी बड़ा अद्भुत था बोले महाराज हम रोज बाबा होने की सोचते हैं भगवान का भजन करने की सोचते हैं और जब नाती बाबा बाबा कहता है तब तो लगता है कि भगवान का भजन ही करें बाबा हो ही जाए फिर क्यों नहीं होते महाराज बड़ी समस्या है क्या जब नाती गोद में आता बेटे का बेटा तो कहता बाबा बाबा बाबा और थोड़ी देर में बेटी का बेटा आ जाता है गोद में वो कहता नाना नाना नाना ना। बोलो हम कैसा कैसा गणित बिठाए हैं एक आदमी रोता हुआ एक महात्मा के पास गया मारा आज? क्या हुआ बेटे ने गाली दी पहले देता था तो क्या हुआ मार दिया डंडे से मारा पहले मारा था तो आज क्यों आज उसने पन ही मारी जूता पन ही मार महात्मा बोले फिर कौन से सुख के लिए पड़े हो चलो हमारे साथ चलो भगवान का भजन करना मस्ती से रहना बोला आंसू पहुंच हम भी जाएंगे जाएंगे घर छोड़कर जाएंगे पर रामायण के ढंग से जाएंगे महात्मा बोले रामायण का कौन सा ढंग बचाए पूछा कौन सा ढंग बोले रामायण में लिखा है चौथी पन ही जाए नृपकानंद अभी तो बेटे ने एक ही पन ही मारी चौथी पन मारेगा क्या क्या गणित बिठा रहे चौथी पर नहीं मारे तब जाए अजय भगवान भी बराबर सावधान करते हैं चली जा रही है उमर धीरे धीरे दी। चली जा रही है उमर धीरे धीरे दी। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे दी। subah so दोपहर दोपहर धीरे धीरे धीरे धीरे सुबह अच्छा देखो भगवान ने एक नोटिस भेजा बाल सफेद किए भगवान ने नोटिस भेजा कि सावधान हो जाओ भजन करो आदमी मरात है वो नोटिस नकारता ही जाता है भगवान ने सफेद बाल किया उसने काले करा लिए भगवान ने कहा कि दांत नहीं दांत गिर गए उन्हें गिरा दो हम दूसरे लगवा लेंगे क्यों आया नोटिस बत्ती लगवा लेंगे क्या है भगवान ने तीसरा दे जाए, कान से सुनाई ना पड़े कोई बात नहीं हम मशीन लगवा लेंगे आंख से दिखाई ना पड़े हम चश्मा लगवा लेंगे जितने नोटिस आए सब खारिज करता जा रहा है और इसीलिए यह जीवन नहीं है जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए बीमारी है पर उपचार भी है महाराज मनु शत्रुपा जी के संग गए गोमती जी का स्नान किया संतों के साथ प्रथम भगती संतन कर पहले गोमती जी में स्नान तब सत्संग जिसकी इंद्रियां बुद्धि के साथ लगती हैं वही बुद्धिमानों और सुजान संतों का संग करता है अब संत जिस रंग में रंगे ये भी रंग गए संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी सं संतन के तेरी बनेगी। सत संगति की अद्भुत महिमा सत की अद्भुत सतसंगति की अद्भुत महिमा ओ हो की अद्भुत महिमा यहाँ हंस बन जाता कागरे तेरी बिगड़ी बने यहाँ हंस बन जा कथा सुना एक महात्मा नित्य भिक्षा के लिए जाते सब लोग अपना सौभाग्य मानते संत को भिक्षा देकर पर एक बुढ़िया गालियां देती और कुछ नहीं देती और संत भी बड़े अद्भुत उसके यहां रोज जाते कोई कहता बाबा वो तो गाली देती काहे को जाते बोले जो कोई नहीं देता सो वो देती बुढ़िया खींची हुई थी उसके घर बेटे का विवाह तो हो गया था पर पोत्र का जन्म नहीं हुआ था हमेशा की भांति एक दिन महात्मा गए कपड़े का पोता बनाकर पुताई का, का काम कर रही थी तब तक महात्मा ने कहा भवती भिक्षाम दे बड़ी नाराज हुई फिर आ गया तो तो कपड़े का पोता जिसे पुताई कर रही थी वो फेंक कर मारा महात्मा की छाती में लगा अब घबरा गई कि गलती तो कर बैठी और महात्मा ने क्या किया जैसे ही छाती में वस्त्र लगा नीचे गिरा महात्मा ने पोता ही हाथ में उठा लिया बोले चल मैया तूने आज दिया तो कुछ लेकिन हम भी बिना दिए नहीं जाएंगे अब सोचने लगी पता नहीं श्राप देंगे क्या करेंगे पर महात्मा बोले संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा अब पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा घर में पोते का जन्म हुआ संत की वाणी बुढ़िया रोती थी पोता दियो न प्रेम सो रिस बस नोमा ऐसे पुण्यन सो सकी मेरे पोता खेलत द्वार जो मैं से संत को देती प्रसाद तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद महात्मा उस पोते को लेकर गए कीचड़ में सना हुआ था पानी में डालकर धोया साफ किया घी में डाल दिया बत्ती बनाई दिया जलाया पोता कह रहा था धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का रंग धन्य है सतपुरुषों का संग बदल दे पोता मैं रोता था पड़ा जान रखते रूपीव और चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव आ गया था जीवन से तंग धन्य है सतपुरुषों का संग बदल देते जीवन का ढंग धन्य है सतपुरुषों का, का जल में डाल के साफ किया फिर दीना घृत में डार इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा देखा ठाकुर द्वार बन गया पूजा का अर धंग धन्य है सतपुरुषों का संग बन गया आरती के दिया जलाया गया अब झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करें गुनगाथ देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीना नाथ असी से अंधे और अपंग धन्य है सतपुरुषों का से बदल दे ते जीवन का रंग धन्य सतपुर बदल दे तेजी वन कर सतपुर का संग बदल दे तेजी बन कर कबीराय मन मलने धो न छूटे रंग छूठे हरि नाम सों के संतन के संग